यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम कंडिका का विचार हो रहा है प्रथम प्रथम खंड में आख्यायिका है आत्मविद्या की प्रशंसा करने वाली आख्यायिका के अनुसार नचिकेता और यमराज जी का संवाद प्रारंभ हो गया है यमराज जी बाहर से भ्रमण करके वापस अपने नगरी में वापस आए हैं और जैसे उनके मंत्री या धर्मपत्नी से नचिकेता रूपी अतिथि का उन्हें बोध हुआ द्वार पर आया हुआ है करके तो गए वे आतिथ्य करने के लिए और तीन रात्रि बिना खाए निवास जो यमराज जी के वहां नचिकेता का हुआ इसके बदले में यमराज जी नचिकेता को तीन वर प्रदान करते हैं नचिकेता को यमराज ने कहा कि प्रति तीन वरान वृणी स्व यानी तीन रात्रि मेरे यहां आपने बिना आदर आतिथ्य स्वीकार किए खाए पिए बिताए बिताई हैं इसलिए हर एक रात्रि के प्रति एक एक वर ऐसे तीन वरों का वरण करिए नचिकेता अपने पुत्रत्व का पहले निर्वहन करते हैं कर्तव्य का उसके बाद फिर अपने स्वयं के मोक्ष का विचार करते हैं और मोक्ष के साधन विषयक वर मांगते हैं दो वर हैं है ऋण से मुक्त होने के लिए क्योंकि मनु जी ने कहा ऋणानी त्रीणी अपाकृत मनु मोक्षे निवेश जो जन्मत ही द्विज पर तीन ऋण हुआ करता है मनुष्य पर पितृण देवऋषि ऋण और इन तीनों ऋणों से मुक्त हो करके ही इन तीनों ऋणों को जिनके हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के ही वे कहे कि तुम हमारे ऋण से मुक्त हो गए हो तब माना जाता है कि तीनों ऋणों का अपाकरण कर दिया और बाद में फिर कहते हैं मनोमोक्षे निवेशयत तो अपने मन का मोक्ष की साधना में निवेश करें का अर्थ है मन को लगाएं तो ठीक ठीक मोक्ष की साधना साधक के द्वारा होती है नहीं तो कहीं ना कहीं कर्तव्य को अधूरा छोड़ करके मोक्ष साधना में लगता है अंतरंग साधना में लगता है बैरंग साधन पूरा नहीं हुआ तो अंतर आत्मा जो है अंतर मन वह आ, सोचता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रमाद किया है और उसे सोच में लगा रहता है नहीं कर पाता मोक्ष की साधना इस दृष्टि से नचिकेता का अभी नचिकेता पुत्र होने के नाते कर्तव्य है अपने पिता के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य होता है दो प्रकार का एक अहिक कर्तव्य और दूसरा पारलौकिक कर्तव्य अहिक कर्तव्य है वर्तमान जीवन में पुत्र निमित्तक जो सुख है वह अपने पितरों को ठीक ठीक पहुंचाना तद आचरण अहि कर्तव्य माना जाता है और पारलौकिक कर्तव्य माना जाता है जिससे वर्तमान शरीर छोड़ करके स्वर्ग पहुंचे हुए जो पिता रहे उनको समय समय पर उस जन्म में दुख ना हो और सुख ही मिले के लिए जो बताया गया है श्राद्धादि पितरों के प्रति कर्तव्य उनका परलोक भी सुधरे यह लोक में भी जब तक प्रारब्ध है तब तक सुख पूर्वक रहे ऐसा कोई आचरण ना हो जिससे वे दुखी हो यह माना जाता है पितृण से मुक्ति का उपाय चिकेता मान ले श्रद्धा से युक्त होने के कारण जैसे आनंदा नाम तेलो का यह शास्त्रार्थ उनके बुद्धि में अभिव्यक्त है उसके प्रति आस्था है ऐसे पुत्र का पितरी पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को बताने वाले शास्त्र वचन के प्रति भी आस्था है अतः पहले अपना जो बहिरंग साधन है ऋणत्रय का अपाकरण का शास्त्र ने बताया हुआ उसमें से पितृऋण के अपाकरण के साधन को अपनाते हैं तो सबसे पहले तो पिता को अधिक सुख मिलना चाहिए नचिकेता जानते हैं कि मेरा पित, आ, मेरे पिता का मैं अकेला पुत्र हूं और जिस गृहस्थ का पुत्र हो लेकिन उसके सामने ही चला जाए तो उसे महान कष्ट होता है चला जाए का मतलब शांत हो जाए और मृत्यु लोक से यमराज के पास अभी तक जो भी गया है वो कोई वापस तो नहीं आया नचिकेता को और सत्यवान को छोड़ करके और कोई उदाहरण ऐसा नहीं है और हो सकता है सत्यवान की कथा भी नचिकेता के पहले की हो बात की हो पहले की होने पर तो उदाहरण मिल जाता लेकिन बात की भी हो सकती है नजिकेता पहले पहुंचा हो यमराज जी के पास सत्यवान के और सत्यवान तो स शरीर पहुंचा भी नहीं था शरीर तो यहीं पड़ा था जीवात्मा मात्र गई यमराज जी लेकर के गए थे बाद में उनकी पत्नी ने अपने पातिव्रत्य के पालन से प्राप्त कर लिया उसी शरीर में सत्यवान के जीवात्मा को वो अलग बात है लेकिन नचिकेता तो स शरीर गया हुआ और सत्यवान के पहले भी गया हुआ हो सकता है। तो वहां जिस गृहस्थ का पुत्र एक प्रकार से यमराज के पास जाए, यानी मर जा मृत्युलोक के दृष्टि से तो यमराज जी के पास नचिकेता गये का अर्थ है वापस आने वाले नहीं है तो पुत्र के बिना बड़े दुखी नचिकेता के पिता होंगे ये नचिकेता जानते हैं उनकी स्नेह तो था ही उनका क्रोध वशात कह दिया यमराज को तुम्हें दिया करके लेकिन वास्तविक रूप से तो स्नेह था ही ना उनका नचिकेता के प्रति और जानते भी थे कि बाद में वो मुझे भेजना भी नहीं चाहते थे लेकिन मैं तो पूर्वजों का तथा वर्तमान शिष्टों का उदाहरण देकर के एक प्रकार से मजबूरन उनसे अनुमति लेकर के आया हूं वो अनुमति अपने से तो दे नहीं रहे थे इसलिए दुखी होंगे संकल्प विकल्प उनके मन में हो रहा होगा कि नचिकेता यमराज के यहां पहुंच के क्या कर रहा होगा कैसा होगा क्या नहीं होगा जैसे प्रियजनों की मृत्यु होती है तो जहां वो गया है मरा हुआ व्यक्ति वो कैसा होगा क्या होगा ये सोचता ही है ना व्यक्ति ऐसे पिताजी सोच रहे होंगे और इस शोक में डूबा हुआ सुखी कैसे हो सकता है अधिक सुख उसे नहीं मिल सकता इसलिए नचिकेता पिता के अधिक सुख का उपाय फिर से नचिकेता का पिता के पास पहुंचना रूप जो है नचिकेता उन्हें उपलब्ध होंगे तभी प्रियजन बिछुड़ जाता है तो उपलब्ध होगा तभी प्रियजन के संयोग से सुखानुभूति महसूस करते हैं लोग उस दृष्टि से पहला पहला वर तो यही मांगते हैं पिता के लौकिक सुख विषय को दूसरा वर है पिता के प्रति पारलौकिक कर्तव्य जो पुत्र का होता है उसे पूरा करने के लिए ठीक ठीक स्वर्ग प्राप्ति के साधन का ज्ञान दूसरे वर्ष प्राप्त करते अग्निविद्या तो वर्ग के विषय में बताया जा रहा है दशम मंत्र में तो दशम मंत्र का अवतरण है भाष्य में नचिकेता यमराज जी ने नचिकेता को कहा कि तीन वर मांगो तो ज्य के ऐसा कहने पर यमराज्य से कहते हैं नचिकेतास्तु आह शांत संकल्प सुमना यथाशात वीतमन्यु गौतमो मि मृत्यो तत्प्रसिष्ट माभिवदे प्रतीत त्रयाम प्रथमं वरम वृणे तो शांत संकल्प गौतम का विशेषण है गौतम है गौतम गोत्रीय गुद्दालक जी श्वेत केतु के पिता उनके लिए गौतम शब्द का प्रयोग है जैसे भरत वंशियों को भारत कहते हैं भारत सभी है अर्जुन भी है दुर्योधन भी है सब है भरत वंशी होने से भारत ऐसे गौतम वंशी होने से गौतम और उस गौतम के विशेषण है शांत संकल्प सुमना गौतम अपने पिता के लिए नचिकेता ने प्रयोग किया कि है कि गौतम वंशीय मेरे पिता यथा शांत संकल्प तथा कि इस समय मेरे पिता के मन में बहुत संकल्प विकल्प मेरे विषय में हो रहे होंगे कि मेरा अत्यंत स्नेहास्पद अकेला उत्तम कोटि का पुत्र यमराज के पास गया है और यमराज के पास गया हुआ कभी अभी तक मृत्यु लोग का कोई प्राणी वापस नहीं आया तो बिचारा क्या कर रहा होगा वहां पर कैसा होगा इत्याकारक जो संकल्प नचिकेता के विषय में पिता के मन में नचिकेता के हो रहे होंगे नचिकेता कहते हैं सबसे पहले और इस प्रकार के संकल्प विकल्प चित्त में हो जा तो माना जाता है अशांत चित्त है ये चित्त की अशांति है किसी विषय को लेकर के मन में बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प होते रहे तो माना जाता है मन अशांत है अशांति मन की यही कष्ट है दुख है और जिसको विषय बना करके मन में संकल्प विकल्प हो रहे माना जाता है और शांति का निमित्त वो है मैं तो पुत्र हूं मुझे तो पिता का मन जिससे शांत रहेगा ऐसा करना चाहिए तब तो पितृऋ ऋण से मुक्ति का मैं एक प्रकार से उपाय कर रहा हूं ये माना जाएगा और पिता कामन मन अशांत हो रहा हो पिता के मन की अशांति दुख दर्द जिससे बढ़ रहा हो ऐसा मेरे से व्यवहार होगा तो माना जाएगा पितृऋ ऋण से मुक्ति तो नहीं हो रही है और अधिक प्रतिबंध ही चित्त में कलमस ही बढ़ रहा है ये माना जाएगा उस दृष्टि से सबसे पहले यमराज जी को नचिकेता कहते हैं कि हे भगवान यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो सबसे पहले मेरे विषय में इन्हें मुझे निमित्त बना करके जो इस समय मेरे पिता को दुख हो रहा है मेरे पिता के मन में मेरे विषय में संकल्प विकल्प हो रहा है उसके कारण शोक हो रहा है दुख हो रहा है वह संकल्प विकल्प मेरे विषय में मेरे पिता के मन से शांत हो जाए। संकल्प विकल्प रहित मेरे विषय में पिता का मन हो जाए। तो इस दृष्टि से कहा कि शांत संकल्प गौतम यथाशात तथा भवान माम अतु आग्रह है प्रार्थना आप वर देने के लिए तैयार ही हैं तो वर देना है तो पहला पहला वर इस प्रकार का दीजिए एक वर के अंदर कई हैं कि वर्तमान में मेरा मेरे पिता सबसे पहले तो शांत संकल्प वाले हो जाए चित्त को विक्षिप्त करने वाले संकल्प विकल्प से रहित हो जाए दूसरा अब जिसका जो स्नेहास्पद है वो भी बिछुड़ गया है वो जब तक नहीं मिलता तब तक कितना भी समझा दो संकल्प विकल्प रुकते थोड़ी ही वो होते ही है मन में बहुत अधिक जिसके प्रति राग है आसक्ति है और वह बिछुड़ा हुआ है और उसे आकर के दूसरे कोई समझा दे जिसका बिछोड़ा है उस व्यक्ति को तो थोड़े देर के लिए भले ही ठीक लगे लेकिन बोल बोलते बोलते भी उसके विषय में ही मन सोचना शुरू कर देता क्योंकि अत्यंत रागास्पद है ना स्नेहास्पद ऐसे नचिकेता के पिता के मन में संकल्प विकल्प हो रहे हो वो जब तक उदालक जी का स्नेहास्पद नचिकेता उनके मन में विश्वास हो जाए कि मुझे फिर से उपलब्ध होगा ऐसा विश्वास जब तक नहीं होता है तब तक वो संकल्प विकल्प रुकेंगे नहीं इसलिए कहते हैं कि उनके मन में एक ये विश्वास भी जगा दो तब जाकर के उनका मन शांत संकल्प होगा संकल्प विकल्प रहित होगा क्या विश्वास जगा दो कि जब आप मुझे आपके पास से भेज दोगे उनके पास तो माम अभिवदित मुझे पहचाने इत्यादि तो उत्तरार्ध में कहेंगे उससे पहले कहते हैं कि सुमनास आद तो सु यानी प्रसन्न मन वाला हो जाए मेरे पिता प्रसन्न मन वाले हो जाए तो प्रसन्नता मन में मानी जाती है कि भला भले ही वो व्यक्ति आया नहीं लेकिन व्यक्ति सुनिश्चित आएगा ही ऐसा अंदर से विश्वास हो जाए तो मन फिर शांत हो जाता है प्रसन्न हो जाता है। ये विश्वास होते संकल्प विकल्प नहीं आते हैं फिर अभी तो आएगा कि नहीं आएगा ये संशय है और ज्यादातर संभावना यमराज के पास गए हुए कि नहीं आएगा यही होती है और नहीं आने से तो ज्यादा ही कष्ट होता और आएगा ये संभावना बढ़ जा निश्चय हो जाए तो फिर संकल्प विकल्प नहीं होता बहुत से देश विदेश जाते हैं जो समय बताया है उस समय में मालूम होता है कि फलाने जगह है रो जब चाहे समय पर आ सकते हैं तो संकल्प विकल्प उनके विषय में वैसा नहीं होता जैसे मरे हुए के विषय में होता है, अशांत अशांति उत्पन्न करने वाला इसलिए यहां पर सुमना यथा शात तो यथा सुमना शात तथा गौतम भवेत ऐसा लगाना तो मेरे पिता का मन सु यानी सुनिशोभन प्रसन्न जिससे हो ऐसा ही करो तो कब होगा तो इस प्रकार होगा कि उनको ये विश्वास हो जाए कि मेरा पुत्र यमराज जी के पास भले ही गया है लेकिन वह धार्मिक है धर्मपरायण है धर्म का पालन करता है यमराज जी धर्मराज है और धर्मोरक्षति रक्षित इस उक्ति के अनुसार मेरे पुत्र के द्वारा पालित जो धर्म है वह धर्म जरूर मेरे पुत्र की रक्षा करेगा मेरा पुत्र सुरक्षित ही रहेगा यमराज जी भी धर्मराज हैं और वह धर्मपरायण मेरे पुत्र का कुछ अनर्थ नहीं करेंगे इसे मारेंगे नहीं उसे उसका जरूर पालन करेंगे ये अंदर से विश्वास मेरे पिता के मन में जग जाए, तो ये विश्वास जग जाएगा कि यमराज के पास पहुंचने पर भी यमराज जी ये धर्मनिष्ठ होने के कारण इसका तो संरक्षक ही बनेंगे मारक नहीं बनेंगे ये विश्वास अंदर से आ जाए तो फिर संकल्प विकल्प नचिकेता के ताके विषय में जो हो रहे हैं उद्दालक जी के मन में वो नहीं होंगे इसलिए सुमना यथाशात का अर्थ है कि इस विश्वास वाले हो जाए कि यमराज जी नचिकेता के ताके मारक नहीं अपितु संरक्षक ही होंगे क्योंकि नचिकेता वो है धर्मनिष्ठ यमराज जी धर्मराज है और शास्त्र धर्मोरक्षति रक्षित यह शास्त्र बताता है कि धर्म रक्षा करता है तो, तो इस दृष्टि से वो हो जाता है ये भी मन शा, शांत हो जाए यमराज जी क्या नाम गौतम का ये कहते कथराज हा हा हा किया था तो मैंने इसका क्या ये है इससे संबंध धर्मराज है ये कहाजपूत आए थे ने हम ये कह रहे हैं कि यमराज के पास गया हुआ कोई वापस नहीं आता है ऐसा सहसा प्रसिद्धि है हाँ वो तो आ गए थे लेकिन ये नचिकेता के बाद वाली घटना होगी ये हमने कहा वो तो सत्यवान का भी उदाहरण दिया था ना सत्यवान का भी उदाहरण दिया था लेकिन ये सब नचिकेता की पहले वाली घटना है यमराज और यमराज के पास जाना मांडव्य ऋषि का और इनका सत्यवान का यमराज के पास जाना ये बाद वाली घटना है तो सुमना यथाशांत ये कहते हैं और मेरे पिता का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं यमराज के पास जाऊं जबरदस्ती जब उनसे मैंने आज्ञा ली है आज्ञा वे दे नहीं रहे थे दिलवाई है और उनका हो सकता है इसके कारण मेरे प्रति द्वारा क्रोध भी आया होगा उनको कि मैं ये जानते हुए भी कि अकेला बूढ़ा पिता हूं और ये अकेला ही मेरा पुत्र था इस समय मुझे इसके सेवा की जरूरत थी लेकिन मुझे अकेला छोड़ करके दुख में चला गया सेवा के समय ऐसा मेरे इस आचरण के कारण मेरे प्रति मेरे पिता के मन में यदि क्रोध की वृत्ति होगी तो वह क्रोध की वृत्ति भी आपके आशीर्वाद से शांत हो जाए मेरे विषय में इस दृष्टि से ये तीसरा एक विशेषण है कि वीतमन्यु गौतम जात यथाशात तो मेरे पिता मेरे विषय में यदि क्रोध उनके मन में होगा तो उस क्रोध से रहित हो जाए मेरे विषय में उनके मन में क्रोध की यित भी वृत्ति न रहे ने वीतमु भवेद मम पिता मृत्यो ये संबोधन है यम राज्य का हे मृत्यो और तत्प्रसृष्टम मृत सन अभिवदेत गौतम अभिवदेत कवि करता है गौतम तो त्वत्सृष्टम यानी त्वया प्रसृष्टम त्वत्सिष्टम प्रसृष्टम यानी विमुक्तम छोड़ा गया तो आपके द्वारा मुझे विद्या दे करके जब यहां से विदा किया जाएगा आप छोड़ दोगे कहोगे कि जाओ उस समय फिर मेरे पिता के पास में वापस जाऊंगा तो पिता कहीं ये न समझ ले कि आज तक जो यम सदन गया है वह वापस नहीं आया और न चिकेता वापस आया तो मरे हुए व्यक्ति को यदि पुनः कोई देखता है तो उसे वही थोड़ा मानता है मान लेता है तो प्रेत बनकर के आया है फिर भूत बनकर के आया ऐसे कहीं मेरे पिता के मन में दुबारा मेरे विषय में ऐसा न हो कि ये समझ ले कि ये वही नचिकेता नहीं है ये प्रेत नचिकेता है इस प्रकार न हो करके प्रतीत यानी मुझे पहचान ले ये निश्चय कर ले कि वही मेरा पुत्र है ऐसा प्रत, माम प्रतीत मुझे पहचान करके माम अभिवेत माँ माम अभिवदित मेरे साथ स्नेह से भाषण करे बोले इन्हें की क्रोध रख करके बोल मैं वो बोले ना ऐसा ना हो ऐसा लगता है में भेजेगा ऐसा लग रहा है तो, तो वर मांग रहे है ना तो न तो वर मांग रहे इसलिए वर तो जो मांगेंगे वो देना होगा वो कहेंगे कि मैं पिता की सेवा के लिए पिता जाना चाहता हूं तो भेजना ही पड़ेगा ना नहीं वचन दिया है जो मांगूंगे नहीं। वो हाँ हाँ आपसे मुक्त कर किया जब मैं हूंगा हाँ आप भेजोगे उसके बाद मुझे हाँ तो ये मांग रहे हैं कि मुझे भेज भेजना ही है करके तो फिर भेजेंगे वर है ना वर तो जो मांगेगा सामने वाला वो दिया जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि आप भेजोगे और मैं जाऊंगा ये तो वर होगा और मुझे पहचान लेना चाहिए पिता को पिता मुझे पहचान ले कहते त्रयानाम, वरानाम। त्रयानाम ये वरों का अध्यय करना विशेष के रूप में त्रयानाम ये विशेषण है कि इन तीन वरों का वरों में से प्रथम जो वर है यही वर में वृणे यानी प्रार्थे आपसे प्रार्थना करता हूं इस वर की तो हुआ आगे हैं भाष्य तो भाष्य को देखिए यदि दित वरान भगवान भगवान है कि भगवान है हाँ तो हे भगवान ये, ये संबोधन समझ लीजिए तो हे भगवान यदि वरान दित सूह आप मुझे तीन वर देना चाहते हो यदि तो उन तीन वरों में से प्रथम वर मेरा ये है इसकी मैं प्रार्थना करता हूं प्रथम वर के रूप में ये वर दीजिए तो क्या है वो वर्णीय जो मांग रहे हैं नचिकेता तो कहते पिता के मन को एक तो शांत पहुंचने के पहले तक शांत रहे मन इत्यादि ये सब मांग रहा है। तो शांत संकल्प का विग्रह है कि उप संकल्पो यस्य माम प्रति यम प्राप्य किन्नु करिष्यति मम पुत्र इति तो यम राज के यहाँ जाकर के मेरा पुत्र क्या करेगा वापस आएगा या नहीं आएगा वहां सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा इत्यादि रूप जो मेरे प्रति मेरे पिता के मन में होने वाले संकल्प है वो सब शांत हो जाए संकल्प और ऐसा शांत संकल्प वाला मेरे विषय में मेरे पिता बने और सुमना यथाशात इसमें सुमना का अर्थ करते प्रसन्न मना च यथाशात तो जिससे मेरे पिता प्रसन्न मन वाले हो ऐसा हो जाए तो दो नंबर टिपने में प्रसन्न मन कब होगा वो सब बताया है कि प्रसन्न मना इति पुत्रस्य से धर्मराजत्वा धर्म धर्मप्रियम से धर्मराजत् धर्मोरक्षतिरक्षित जीवीष्यव प्रसन्न मनो इति तो मेरा पुत्र तो धर्मनिष्ठ है और यमराज जी धर्मराज है धर्मोरक्षति रक्षित ये शास्त्र धर्म का पालन करने वाले की धर्म रक्षा करता है करके बता रहा है इसलिए धर्मराज यमराज जो हैं जरूर मेरे धर्मिष्ठ पुत्र की रक्षा करेंगे मेरा पुत्र मरेगा नहीं जीवित ही रहेगा ये निश्चय मन में हो जाए तो फिर नचिकेता के विषय में जो संकल्प विकल्प उद्दालक जी के मन में हो रहे वो नहीं होंगे इसलिए इस निश्चय वाले हो जाए मेरे पिता उनके मन में विपरीत निश्चय ना हो कि मैं मरूंगा ही मैं जरूर जीवित रहूंगा ऐसा निश्चय उनके मन में हो जाए उसी से फिर मेरे विषय में जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे ऐसा हो जाए आगे कहते हैं वीतमन्यु वीतमन्यु का अर्थ कर दिया विगत रोषस् तो रोष क्रोध आवेश जो मेरे पिता के मन में मेरे विषय में होगा वह भी मेरे पहुंचने से पहले ही निकल तो मामा पिता मां अभी यानी मां प्रति वीतमन्यु स ऐसा हे मृत्यो और किंच इत्यादि का अवतरण है अयम आगतो न अवलोकनीय इति मत्वा मेक्षा यथा न कौती तथा प्रसाद कुरु इत्याह इह मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता के मन में कहीं यह विपरीत निश्चय न हो कि प्रेति भूतो अयम आगत यह भूत बन करके आया है और इसे नहीं देखना चाहिए इस प्रकार भूत समझ करके कहीं मेरे पिता मेरी उपेक्षा न करें ऐसी कृपा आप करें ऐसा अनुग्रह करें ऐसा प्रसाद आपका मुझे प्राप्त हो इस दृष्टि से लिखते हैं कि यानी किया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृह प्रति मेरे पृथ्वीलोक पर विद्यमान घर के प्रति जब आप मुझे भेजोगे तब मां याने माम अभिवदेत प्रतितः यानी लब्ध स्मृति स एव अयम पुत्रो मम आगत इतव प्रत्यभिजानन प्रति का अर्थ कर दिया मेरा वही पुत्र वापस आ गया एम राज्य के यहाँ जा कर के ऐसा जानते हुए मेरे साथ प्रसन्न मन से बातचीत कर लें मेरे पिता ये तत्प्रयोजनम त्रयानाम वरा प्रथम आद्यम वरम उ तो इस फल विषय वर मैं तीन वरों में से प्रथम वर के रूप में वरण करता हूं आपसे प्रार्थना करता हूं तो क्या है वो वर का विषय तो पितुहु मै परितोषण मे पर एक की मात्रा होनी चाहिए इसमें मां ऐसा छपा है मैं होना चाहिए तो मेरे पिता का जो परितोष इस विषय के प्रथम वर है नचिकेता ने जैसे ही प्रथम वर की याचना की यमराज जी ने खुशी खुशी से वो प्रथम वर दिया इसे 11वें मंत्र में बताया जा रहा है तो अवतरण में भाषकर लिखते है कि तत् मृत्युवाच ततह यानी नचिकेता ने जब दशम मंत्र से प्रथम वर की याचना की तो यमराज जी ने नचिकेता से कहा कि जो मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूं वैसा ही होगा तथास्तु ये कह दिया तथास्तु का ही स्पष्टीकरण है एक प्रकार से यथा पुरस्तात तो यथा इत्यादि तो भविता ओदालीरारुनि प्रसृष्ट सुखम रात्रे सैतावीतम यथा तो यथा द्रीश्वान्मृतुमुखा प्रमुख यहातीत तो की आुणिर्मत्सृष्टुस्ताने पहले मेरे पास आने से पहले जैसे तुम्हें अपने पुत्र के रूप में और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में पितृभक्त पुत्र के रूप में जानते थे तुम्हारे पिता मेरे पास आने से पहले जैसा जानते थे तो तथा प्रतीत अवदालकी यानी तुम्हें पहचान करके कि ये मेरा वही पितृभक्त धर्मनिष्ठ पुत्र है ऐसा प्रतीत यानी पहचान करके अवदालकी यानी उद्दालक एवं अवदालकी ऐसे स्वार्थ में ये प्रत्यय समझना तो अवदालकी का अर्थ है उद्दालक जी स्वार्थ में वो होने से तो उदालक जी ने तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान लेंगे ये कहा था ना कि प्रतीत माम अभिवदेत तो मत प्रसृष्ट त्वाम मत प्रसृष्ट यानी मेरे द्वारा मुक्त कराए तुम्हारे पिता के पास भेजेंगे जो तुम है तुम हो तुम्हें तुम्हारे पिता अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि मेरा वही पुत्र है और अरुणी ये भी एक औदालक जी का विशेषण है उदालक जी का अरुण अपत्यम अरुणी अरुण आरून के पुत्र अरुणी कहलाते हैं तो नचिकेता के दादा अरुण हैं उनके पुत्र है अरुणी नचिकेता के पिता और जाने के बाद तो पहचान लेंगे स्वीकार भी कर लेंगे प्रेम से भाषण आदि भी करेंगे ठीक है इन जाने से पहले भी जब तक नहीं पहुंचता ना चेता तब तक ये कहा न कि मेरे विषय में पिता के मन में संकल्प विकल्प ना हो प्रसन्न मन रहे पिता का वो सब भी होता रहेगा क्रोध भी नहीं रहेगा इसे बताने के लिए कहते हैं कि सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु तो तुम्हारे विषय में तुम्हें जो संशय है कि शायद पिता के मन में क्रोध होगा तो उस क्रोध से रहित हुआ पिता तुम्हारे विषय में क्रोध से रहित हुआ हुए पिता क्या करेंगे कि सुखम रात्रि सहिता तुम्हारे पहुंचने तक की जितनी भी रात्रिया लगेगी बीच में पहुंचने में मेरे पास से तुम विद्या लेकर के जाओगे उसके बाद उसके बीच में थोड़ी रात्रिया लगेगी ना कुछ दिन लगेंगे तो उन रात्रियों में वो सुखम संता सुखपूर्वक स्वयं तुम्हारे पिता जो अशांत मन होता है किसी का कोई प्रिय बिछुड़ जाता है तो सुख से सो नहीं सकता है। हाँ लूट लकार है लूट लकार है तो बिस्तर पर सो, पड़े पड़े सोचता ही रहता है क्या होगा कैसे होगा सो नहीं सकता लेकिन कहते तुम्हारे पहुंचने से पहले तक तुम्हारे पिता सुख से सोएंगे ठीक सो। अच्छी नींद आएगी उनको का है उनका मन अशांत नहीं रहेगा उनके मन में ये विश्वास रहेगा कि नचिकेता आएगा ही तो सुकम रात्रि सहिता वीतमन्यु और दृश्वान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम तो मृत्यु का जो द्वार है मृत्यु का जो विषय है उससे मुक्त हुआ तुम्हें वो देखेंगे तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम दद्रिश्वान का मतलब ये जो कहा था अनुसुमना शब्द से कि उनके मन में निश्चय हो जाए कि मरेगा नहीं जीवित ही रहेगा उसका यह उत्तर दे रहा है कि मृत्यु मुखात मुक्त प्रमुक्तम त्वाम दद्रिश्वान का अर्थ है तुम हैं मृत्यु से रहित तो देख करके मरा हुआ न समझ करके आ, वो शांत तो सोएंगे सुखपूर्वक रात में सोएंगे शांत तो संकल्पों में सुमना यथाशात का ये वरदान है सुकम रात्रि सहिता वीतमन्यु से लेकर के प्रमुखतम तक जो पूर्वार्ध में दशम मंत्र के नचिकेता ने मांगा था वो दिया है उत्तरार्ध से और दशम मंत्र के उत्तरार्ध से जो मांगा था वो पूर्वार्ध में बताया है ग्यारहवें मंत्र में तो थोड़ा भाष्य है इसको देखिए बुद्धि य बुद्धिस्ताने पूर्वम आसीत स्नेह समु तब भविता प्रीति समन्वित तव पिता तथैव प्रतीत यानी प्रतीतवादाली ये एक वाक्य अवदालक पुरस्तात् अर्थ करते हैं पहले तो पुरस्ताने पूर्वम पूर्व मैंने मेरे पास तुम्हारे आने से पहले जब पिता के साथ तुम रहते थे उस समय पिता की तुम्हारे विषय में जैसे स्नेह भरी दृष्टि थी स्नेह से समन्वित तुम्हारे पिता थे तुम्हारे विषय में ऐसे ही तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ से जाने के बाद पहचानेंगे भी और पहचान करके पहले जैसा स्नेह था ऐसे ही स्नेह से समन्वित तुम्हारे पिता तुम्हारे विषय में रहेंगे होंगे और अवदालकी इस पद का विग्रह बताया उदालक एवं अवदालकी स्वार्थ हमेशा ये है और आरुणी का विग्रह है कि अरुण से अपत्यम अरुणी अरुणी अरुणी इस शब्द में भी ईय प्रत्यय हुआ और अवदाली में भी ईय प्रत्यय है लेकिन अरुणी में अपत्य अर्थ में ईय यत्यय माना और अवदालकी में स्वार्थ में माना यद्यपि ईय सूत्र से ईय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में तो स्वार्थ में मानना थोड़ा न्यून सा लग रहा है भाषकर भगवान को इसलिए कहते हैं कि द्वामुष्यायनो वरे यदि स्वार्थ में नहीं मान करके अपत्य अर्थ में मानेंगे तो अर्थ निकलेगा उदालक का पुत्र अवदालकी और ये जो है अरुण से आरुणी तो दो का पुत्र हो जाएगा ना नचिकेता के पिता दो के दो दो पिता मानने पड़ेंगे नचिकेता के पिता के उदालक भी और अरुण भी तो ये कैसे होगा तो इसके लिए कहा कि द्व्यामुष्यायन ज्या, हुआ तो द्व्यामुष्यायन भी हो सकता है यानी एक का औस पुत्र एक का दत्तक पुत्र में शयन हो जाएगा तो इस दृष्टि से फिर आपत्ति अर्थ में ही दोनों जगह उमाना जा सकता है, भी है।, है। नंद भी हैं वासुदेव जी भी है। है। एक, एक ने पालन किया एक ने जन्म दिया और कुंती के भी दो पिता हैं एक कुंती भोज हाँ, कुंत, है उन कुंती को दत्तक लिया था और आ, ये जो है वसु क्या नाम वसुदेव के पिता सूर तो सूरसेन ने जन्म दिया था इसलिए दोनों भी हैं ऐसे ही इनके भी दो पिता है एक दत्तक लिया हुआ जिन्होंने वो और एक जो है आपका जन्म देने वाला जन्म देने वाले अरुण हो गए अरुण उनके पुत्र अरुण और एक ही नाम अरुण ने तो उद्दालक रखा था और जिसने लिया है दत्तक वे भी उद्दालक हो सकते हैं क्योंकि उनका शुरू में तो कोई ऐसा ही था नहीं नामकरण तो पहले ही हो जाता है बाद में दत्तक लेना आदि का तो कार्यक्रम बनता है तो पिता और पुत्र का एक ही नाम कैसे उद्दालक स्वयं भी है और पिता भी उद्दालक उद्दालक से अपत्यम अवदालक ही कहेंगे तो तो अरुण ने अपने औरस पुत्र का नाम उद्दालक रखा और उद्दालक उनके मित्र भी है और उन्होंने मान लिया कि ये दत्तक ले लिया बाद में फिर दूसरा कुछ नाम रखा वो अलग हो जाता है वो अलग बात जब दत्तक लेते हैं इन पहले तो समान नाम हो सकता है इसलिए उसको लेकर के अवदालकी भी बन जाएगा इस दृष्टि से वा ये लिखते हैं थोड़ी टीका है द्व्यामुष्यायनु वा का अवतरण अवदालकी इति तद्धित स्वार्थे व्याख्या तो अपत्यार्थे व्याख्य इत्याह तो अवदालकी में ई प्रत्यय जो तद्धित है उसका स्वार्थ में तो व्याख्यान कर दिया उदालक एवं अवदालकी ये अपत्य अर्थ में भी उसका व्याख्यान करना चाहिए इस दृष्टि से कहते द्वामुष्यानो वमुष्य यानी प्रख्यात अपत्यम अमुष्याय तो प्रख्यात व्यक्ति का पुत्र आमुष्यायन कहलाएगा अपत्य और द्वयो हो पित्रो अरुण भी प्रख्यात हैं और जी भी प्रख्यात हैं इन दोनों प्रख्यात पिता के दोनों पिता के पुत्र वो तो अनुशायन कहलाएगा तो द्वयो पित्रोह पूर्व भाषा संबंधी चासो अमुष्यानश अमुशन हो जाएगा न जारज इत्य जारज पुत्र नहीं है आगे है भाष्य में मत प्रसृष्टो यानी मैं अनुत सन इतरा अभी रात्रि ते मत प्रसृष्ट ये विशेषण अवदालकी का है नचिकेता का नहीं क्योंकि अवदालकी प्रथमान्त है ना नचिकेता के पिता का और मत प्रसिष्ट में मत यमराज जी अपने लिए कह रहे हैं मया प्रसृष्ट मत प्रसृष्ट तो वहां प्रसृष्ट शब्द का अर्थ मुक्त कराया गया ये नहीं अभी तु अनुग्रहित ये कर रहे भाष्कर भगवान यानी <coughs> मेरे अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के तुम्हारे पिता तुम्हारे पहुंचने से पहले जितने भी दिन हैं उन सब रात्रियों में सुख से सोएंगे ऐसा इसलिए मत का अर्थ कर दिया मया इतरा रात्री सुखम प्रसन्न मना सहिता स्वप्तागत मनुष्च भविताने साम पुत्र दृष्टवान दृष्टव तुम्हें देख करके कैसा देख करके कि मृत्यु मुखात यानी मृत्यु गोचरात प्रमुखतम संतम तो मृत्यु मुख से छुटा हुआ देख करके तुम्हारे पिता भी वीतमन्यु भी हो जाएंगे तुम्हारे विषय में बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे